नहीं है कि हरि जो हरदम हर दिल में हरदम हर जगह मौजूद है उस परमेश्वर का नाम है हरि पाप ताप हर ले और अपना सामर्थ्य भर ले ओम अखिल ब्रह्मांडों में जो व्याप रहा है सात बार हरि ओम का गुंजन करने के बाद इस ब्रह्मांड को लांघकर साधक की ऊर्जा अनंत ब्रह्मांड से एकाकार होती हरि का ह और ओम का आखिरी म उसके बीच निसंकल्प अवस्था आती है नकल्प अवस्था बड़ी बड़ी सिद्धियां बड़ी बड़ी सफलताएं देती है बड़े बड़े आपदाओं को हरने का पावर भरती हरि ओम का गुंजन बहुत शॉर्ट मार गए परमात्मा पद की और परमात्मा शक्तियों को जगाने की मुख्य कुंजी है वेद पाठ बड़ा पुण्यदायी माना जाता है लेकिन वेद पाठ में भी पहले हरि ओम घणा नाम बदवाहा हरि ओम भय नाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम निष दिन नानक जो जपै सफल हो वही सब का हरी ही ओ इस संध्या और जब ध्यान चालू रखो उसकी पलखें ज्यादा गिरती हिलचाल ज्यादा होती उसका मनोबल कमजोर होता है जितना शांत होता है उतनी पलके श्वासोश्वास और हिलचाल नियंत्रित रहती है देवता ज्यादा संयम में होते तो उनकी पल गिरती नहीं और जो बोलते हैं वो हो जाता है वरदान मनुष्य का एक साल बीतता है तो देवताओं का एक दिन होता है इतना लंबा जीते बंदर चंचल है तो उसकी आयुष्य कम होती शांत बड़ा रहता है बेल है बाहर भी शांत तीन सौ से पांच सौ साल तक जीता है कुत्ता ज्यादा चंचल है तो छोटी उम्र है कछुआ शांत बड़ा रहता है सैकड़ों वर्ष जीता है कुत्ता एक मिनट में 50 वर्ष खर्च करता है तो 14 साल की आयु से ज्यादा नहीं जी पाता है घोड़ा 35 वर्ष खर्च करता है तो 30 साल तक जी पाता है हाथी बीस श्वास खर्च करता है तो 100 साल तक जी पाता है कछुआ पांच श्वास खर्च करता है तो 400 साल तक जी पाता है सांप मिनट में खाली दो या तीन श्वास खर्च करता है 500 से हजार वर्ष जीता है जितना चंचल उतना श्वास ज्यादा खर्च होता है और जितना श्वास ज्यादा खर्च उतना कम आयु हरियो से तालबद्धता होती है पच्चीस तीस टका तो साधकों की आयुष्य सेव हो जाती है हरियो का उच्चारण करने से संकल्प विकल्प चंचलता कम हो जाती है। तो ऐसे हमारे साधकों की आयुष्य पच्चीस से टका सेव हो जाती है, उनको पता भी नहीं चलता कि कितना फायदा हो। तो जो बहुत जरूरी जरूरी है वो ही साधना कराते हैं खाली आयुष्य से होती नहीं संकल्प भी सही होने लगते हैं निश्चय भी अच्छे होने लगते हैं जिसके सिर पे धूप पड़ती है उस सिर को धूप से बचाना चाहिए नहीं तो बुद्धि कमजोर होती है। hmm. लंबा श्वास लो लो लो और लो लम्बा श्वास जितना ज्यादा लोगे और रोकोगे तो बंद छिद्र भेसों के खुलते झुक के बैठने की आदत है तो मनोबल कमजोर रहेगा कमर सीधी करोगे तो वेल पावर क्रिएट रहेगा जैसे पानी की टोटी दबी रहती है तो उसका प्रेशर मर जाता है ऐसे ऊर्जा का प्रेशर दब जाता कमर सीधी करके बैठने की आदत बढ़ा दो um